धर्म भारत की प्रधान आवश्यकता नहीं 20 सितंबर अठारह सौ ईसाइयों को सत आलोचना सुनने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और मुझे विश्वास है कि यदि मैं आप लोगों की कुछ आलोचना करूं तो आप बुरा ना मानेंगे आप ईसाई लोग जो मूर्ति पूजकों की आत्मा का उद्धार करने के निमित्त अपने धर्म प्रचारकों को भेजने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं उनके शरीरों को भूख से मर जाने से बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते भारतवर्ष में जब भयानक अकाल पड़ा था तो सहस्त्रों और लाखों हिंदू क्षुधा से पीड़ित होकर मर गए पर आप ईसाइयों ने उनके लिए कुछ नहीं किया आप लोग सारे हिंदुस्तान में गिरजे बनाते हैं पर पूर्व का प्रधान अभाव धर्म नहीं है उनके पास धर्म पर्याप्त है जलते हुए हिंदुस्तान के लाखों दुखार्थ भूखे लोग सूखे गले से रोटी के लिए चिल्ला रहे हैं वे हमसे रोटी मांगते हैं और हम उन्हें देते हैं पत्थर शुधातुरों को धर्म का उपदेश देना उनका अपमान करना है भूखों को दर्शन सिखाना उनका अपमान करना है भारतवर्ष में यदि कोई पुरोहित द्रव्य प्राप्ति के लिए धर्म का उपदेश करे तो वह जाति से च्युत कर दिया जाएगा और लोग उस पर थूकेंगे मैं यहाँ पर अपने दरिद्र भाइयों के निमित्त सहायता मांगने आया था पर मैं यह पूरी तरह समझ गया हूँ कि मृत्य पूजकों के लिए ईसाई धर्मावलंबियों से और विशेषकर उन्हीं के देश में सहायता प्राप्त करना कितना कठिन है